संक्षिप्त महाभारत सभा पर्व दोबारा कपल द्यूत और पांडवों की वन यात्रा जन्मेजा ने पूछा वैश्व जी महाराज जब राजा धित्राष्ट्र ने पांडवों को अपना धन और रत्न राशि लेकर जाने की अनुमति दे दी तब दुर्योधन आदि की क्या दशा हुई वैश्व जी ने कहा धित्राष्ट्र ने पांडवों को धन संपत्ति के साथ जाने की अनुमति दे दी यह सुनते ही दुशासन अपने बड़े भाई दुर्योधन के पास गया और बड़े दुख के साथ कहा कि भैया बूढ़े राजा ने हमारे बड़े कष्ट से प्राप्त धन को खो दिया सब धन शत्रुओं के हाथ में चला गया अभी कुछ सोच विचार करना हो तो कर लो यह सुनते ही दुर्योधन कर्ण और शकुनी ने आपस में सलाह की और सब के सब एक साथ ही धृतराष्ट्र के पास गए उन्होंने बड़े विनय से कहा राजन यदि इस समय हम लोग पांडवों से प्राप्त धन के द्वारा ही राजाओं को प्रसन्न करके युद्ध के लिए तैयार कर लेते तो हमारी क्या हानि थी देखिए डसने को तैयार क्रोध में भरे सांपों को गले में लटकाकर या पीठ पर रख कर कौन बच सकता है इस समय पांडव भी सर्पों के समान ही हैं वे जिस समय रथ में बैठ शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित होकर हम पर धावा बोल देंगे उस समय हम में से किसी को जीत जीता ना छोड़ेगा अब वे सेना इकट्ठी करने को निकल पड़े हैं हमने एक बार उनसे बिगाड़ कर लिया है अब वे हमें क्षमा नहीं करेंगे द्रौपदी को जो क्लेश पहुंचा है उसे उनमें से कोई भी क्षमा नहीं कर सकता इसलिए हम वनवास की शर्त पर पांडवों के साथ फिर से जुआ खेलेंगे इस प्रकार वे हमारे वश में हो जाएंगे जुए में जो भी हार जाए हम या वे बारह वर्ष तक मृगचर्म पहनकर वन में रहे और तेरहवें वर्ष किसी नगर में इस प्रकार छिप कर रहें कि किसी को पता न चले यदि पता चल जाए कि ये कौरव या पांडव है तो फिर बारह वर्ष तक वन में रहे इस शर्त पर आप फिर जुआ खेलने की आज्ञा दे दीजिए यह काम बहुत आवश्यक है पासे डालने की विद्या में हमारे मामा शकुनी बड़े चतुर हैं यदि पांडव कदाचित शर्त पूरी कर लेंगे तो भी हम इतने समय में बहुत से राजाओं को अपना मित्र बना लेंगे और दुर्जय सेना इकट्ठी कर लेंगे उस समय हम युद्ध में भी पांडवों को जीत सकेंगे इसलिए आप यह बात अवश्य मान लीजिए थित्राष्ट्र ने हामी भर दी उन्होंने कहा बेटा यदि ऐसी बात है तो पांडव दूर चले गए होंगे तब भी दूध भेज उन्हें तुरंत बुला लो वे आ जाए तो फिर इसी शर्त पर खेल लो झृतराष्ट्र की यवा सुनकर द्रोणाचार्य सोमदत्त बाल्िक कृपाचार्य विदुर अस्वस्थामा युस्तु भूरी श्रवा भिस्पितामह और विकर्ण सभी ने एक स्वर से कहा कि अब जुआ मत खेलो शांति धारण करो पंतु, परंतु पुत्र स्नेहवश धित्राष्ट्र ने अपने सभी दूरदर्शी मित्रों की सलाह ठुकरा दी और पांडवों को जुआ खेलने के लिए बुलवाया यह सब देख सुनकर धर्मपरायणा गंधारी अत्यंत शोक संतप्त हो रही थी उन्होंने अपने पति धृतराष्ट्र से कहा स्वामी दुर्योधन जन्म से ही गीदड़ के समान रोने चिल्लाने लगा था इसलिए उसी समय परम ज्ञानी विदुर ने कहा कि इस पुत्र का परित्याग कर दो मुझे तो वह बात याद करके यही मालूम होता है कि यह कुरुवंश का नाश करके छोड़ेगा आर्य आप अपने दोष से सबको विपत्ति के सागर में, हां में हां मत डुबाइए इस ढीठ मूर्ख की हाँ में हाँ मत मिलाइए इस वंश का नाश न कीजिए बंधे हुए पुल को मत तोड़िए बुझी हुई आग फिर धरक उठेगी पांडव शांत और वैर विरोध से विमुख हैं उनको अब क्रोधित करना ठीक नहीं है यद्यपि यह बात आप जानते हैं फिर भी मैं स्मरण दिला रही हूँ दुर्बुद्धि पुरुष के चित्त पर शास्त्र के उपदेश का भला बुरा कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता परंतु आप वृद्ध होकर बालकों की सी बात करें यह अनुचित है इस समय आप अपने पुत्र तुल्य पांडवों को अपने वश में रखिए कहीं वे दुखी होकर आपसे विलग् न हो जाए कुल कलंक दुर्योधन को त्यागना ही श्रेयस्कर है मैंने उस समय मोहवश विदुर की बात नहीं मानी थी यह सब उसी का फल है शांति धर्म और मंत्रियों की सम्मति से अपनी विचार शक्ति सुरक्षित रखिए प्रमाद मत कीजिए बिना विचारे काम करना आपको बड़ा दुख देगा राजलक्ष्मी क्रूर के हाथ में पढ़कर उसी का सत्यानाश कर देती है सरल पुरुष के पास रहकर ही वह पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है गांधारी की बात सुनकर धित्राष्ट्र ने कहा प्रिय यदि कुल का नाश होना ही है तो होने दो मैं उसे नहीं रोक सकता अब तो दुर्योधन और दुशासन जो चाहे वही हो वही होना चाहिए पांडवों को लौट आने दो मेरे पुत्र फिर उसके साथ जुआ खेलेंगे जन्मेजय राजा धित्राष्ट्र की आज्ञा से प्रातिकामी पांडवों के पास पहुंचा। उस समय तक वे लोग मार्ग में बहुत आगे बढ़ गए थे प्रातिकामी ने कहा राजन फिर सभा जोड़ी गई है महाराज राष्ट्र ने कहा है कि आप फिर वहां चलकर जुआ खेलिए धर्मराज बोले सभी प्राणी दैव के अधीन है उसी के अनुसार शुभ अशुभ फल भोगते हैं किसी का कोई वश नहीं है चलो फिर जुआ खेलना पड़ पड़ता है तो ऐसा ही सही मैं जानता हूं कि ऐसा करने से वंश का नाश हो जाएगा फिर भी मैं अपने बूढ़े ताऊ जी की आज्ञा कैसे टालूं? युझिठिर भाइयों के साथ फिर लौट आए वे शकुनी छली हैं यह बात जानकर भी फिर से उसके साथ जुआ खेलने को तैयार हो गए धर्मराज की यह स्थिति देखकर उनके मित्रों को बड़ा कष्ट हुआ शकुनी ने धर्मराज को संबोधित करके कहा राजन हमारे वृद्ध महाराजा ने आपकी धनराशि आपके पास ही छोड़ दी है इससे हमें प्रसन्नता हुई है अब हम एक दांव और लगाना चाहते हैं यदि हम आपको जुए में हार जाएँ तो मृगचर्म धारण करके बारह वर्ष तक वन में रहें और तेई तेरहवें वर्ष किसी नगर में अज्ञात रूप से रहें यदि उस समय कोई पहचान ले तो बारह वर्ष और भी वन में रहें और यदि हम आपको हरा दें तो द्रौपदी के साथ आप लोग कृष्ण मृग धारण करके बारह वर्ष तक वन में रहें और तेरहवें वर्ष अज्ञातवास करें यदि उस समय कोई पहचान ले तो फिर बारह वर्ष वन में रहना होगा इस प्रकार तेरह वर्ष पूरे होने पर आप या हम उचित रीति से अपना अपना राज्य ले लेंगे इसी शर्त पर हम लोग फिर पासे खेलें सग्नि की बात सुनकर सभी सभा सदखिन्न हो गए वे बड़े उद्वेग से हाथ उठा कहने लगे कि अंधे धृतराष्ट्र जुए के कारण आने वाले भय को देख रहे हों या नहीं परंतु इनके मित्र तो अधिकार के योग्य हैं क्योंकि वे समय पर इनको सावधान नहीं कर रहे हैं सभा सदों की यह बात युधिष्ठिर भी सुन रहे थे और वे यह भी समझ रहे थे कि इस बारे इस बार के जुए का क्या दुष्परिणाम होगा फिर भी उन्होंने यह सोचकर कि कौरवों का विनाश काल समीप आ गया है जुआ खेलना स्वीकार कर लिया शकुरु ने उनकी स्वीकृति पाते ही छल से पाछे डाले और युधिष्ठिर से कहा लो यह दाव मैंने जीत लिया दिवे में हार कर पांडवों ने कृष्ण मिग्जर्म धारण किया और वन में जाने के लिए तैयार हो गए उनको ऐसी स्थिति में देखकर दुशासन कहने लगा कि धन्य है धन्य है अब महाराज दुर्योधन का शासन प्रारंभ हो गया पांडव विपत्ति में पड़ गए राजा द्रुपद तो बड़े विद्यमान हैं फिर उन्होंने अपनी कन्या पांडवों को कैसे ब्याह दी अरे ये पांडव तो नपुंसक है द्रुपद की बेटी अब तो वे पांडव थोड़े से वस्त्र और मृतचर्म से बड़ी गरीबी के साथ वन में अपना जीवन बिताएंगे। तू अब इनके प्रति प्रेम कैसे रखेगी अब किसी मनचाहे पुरुष को वर क्यों नहीं लेती तो शासन बकता ही रहा भीमसेन ने जोर से ललकार कर कहा कि रे क्रूर तूने हमें अपने बाहुबल से नहीं जीता है छल विद्या के बल पर जीत कर, तू शेखी बघाड़ रहा है ऐसी बात केवल पापी ही कह सकते हैं तो इस समय कड़वे बचनों के बाण से हमारे मर्म स्थान पर चोट कर ले मैं रणभूमि में तेरे मर्मस्थानों को काट कर इनकी याद दिलाऊंगा आज जो लोग क्रोध या लोभ के वश में होकर तेरा पक्षपात कर रहे हैं तेरे रक्षक बने हुए हैं उन्हें भी मैं इष्ट मित्रों के सहित यमराज के हवाले करूंगा इस समय भीमसेन मृग धारण किए खड़े थे धर्म के कारण वे शत्रुओं का नाश नहीं कर सकते थे भीमसेन के ऐसा कहने पर दुशासन भरी सभा में ओबाइल ओबाइल कहकर निर्लजता की तरह नाचने कूदने लगा भीमसेन ने कहा रे दुष्ट कटु वचन कहते तुझे शर्म नहीं आती छल से संपत्ति छीनकर अब बढ़ बढ़कर बातें बना रहा है यदि यह विकोदर भीम कुंती की कोख का जना है तो रणभूमि में तेरा कलेजा चीरकर खून पिएगा यदि ऐसा न करे तो इसे पुण्यवानों का लोक न मिले मैं सब धर्मधरों के सामने ही धृतराष्ट्र के सारे के सारे पुत्रों का संहार करके शांति प्राप्त करूंगा यह मेरी सत्य शपथ है पांडव राजसभा से बाहर निकलने लगे भीमसेन सिंह के समान धीरे धीरे चल रहे थे दुर्योधन उन्हें चढ़ाने के लिए वैसे ही उनके पीछे पीछे चलने लगा भीमसेन ने मुड़कर कर देखा और कहा कि मूर्ख यह बात यही नहीं समाप्त हो रही है मैं तेरे सहायकों के साथ तेरा नाश करते समय थोड़े ही दिनों में इस हसी का उत्तर दूंगा भीमसेन ने अपने को शांत करके धर्मराज युधिष्ठिर के पीछे पीछे चलते हुए ही कहा कि मैं दुर्योधन का अर्जुन कर्ण का और सहदेव शकुनी का नाश करेंगे मैं भरी सभा में फिर सत्य सपथ करता हूं कि देवता हमारी बात अवश्य पूरी करेंगे मैं गदा से दुर्योधन की जांग तोड़कर इसके सिर पर अपना पैर रखूँगा और दुशासन के कलेजे का गर्म गरम खून पीऊँगा अर्जुन भी बोल उठे भाई भीमसेन आपकी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए अर्जुन प्रतिज्ञा करता है कि वह संग्राम में कर्ण और उसके सारे साथियों का संहार करेगा अपने साथ युद्ध करने वाले सभी मूर्खों को मैं यमराज के हवाले करूंगा भाई जी हिमालय अपने स्थान से डिग जाए सूर्य में अंधेरा छा जाए चंद्रमा धकती आग बन जाए परंतु मेरी बात झूठी नहीं हो सकती यदि चौदहवें वर्ष दुर्योधन ने हमारा राज्य सत्कार पूर्वक नहीं लौटा दिया तो हमारी वाणी अवश्य ही सत्य सत्य होकर रहेगी सहदेव ने कहा अरे कंधार के कुल कलंक जिन्हें तू पासे समझ रहा है वे तेरे लिए तीखे बाण हैं। मैं तेरा और तेरे संबंधियों का अपने हाथों सत्यानाश करूंगा। शर्त केवल यही है कि तू रणभूमि में छत्रियों की तरह डट भिड़ना मोह मत पांडव इस प्रकार और भी बहुत सी प्रतिज्ञाएँ करके राजा धृतराष्ट्र के पास गए युधिष्ठि ने कहा ताऊ जी मैं भरतवंश के वयोवृद्ध पितामह सोमदत्त बाल्िक द्रोणाचार्य कृपाचार्य अश्वस्थामा विदुर दुर्योधन आदि सब भाई युसु संजय अंध नरपति तथा सभा सदों की आज्ञा लेकर वनवास के लिए जा रहा हूँ वहाँ से लौटने पर आप लोगों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा उस समय सभा के किसी सभा सद से युधिष्ठिर के प्रति कुछ भी नहीं कहा गया लज्जा के कारण सबका सिर नीचे झुक गया और सब मन ही मन धर्मराज का कल्याण चाहने लगे विदुर ने कहा पांडवों आर्या कुंती राजकुमारी कोमल शरीर और विद्या है अब ये सर्वथा आराम करने योग्य है इसलिए उनका मन में जाना उचित नहीं है ये सत्कारपूर्वक मेरे घर रहें यह बात आप लोगों से कहकर मैं आशीर्वाद देता हूँ कि आप लोग सर्वत्र स्वस्थ और प्रसन्न रहें युधिष्ठिर ने कहा निष्पाप हम आपकी आज्ञा सिार्य करते हैं आप हमारे चाचा पिता तुल्य हैं हम सदा आपके आश्रित हैं विदुर जी ने कहा युधिष्ठिर आप धर्म के मर्मज्ञ हैं अर्जुन विजयशील है भीमसेन शत्रुनाशक है नकुल धन संग्रह कुशल है और सदैव शत्रुओं को वश में करने वाले हैं धौम्य ऋषि वेदज्ञ हैं पतिव्रता द्रौपदी धर्म और अर्ध के संग्रह में निपुण हैं आप सभी परस्पर प्रेम भाव से रहते हैं शत्रु भी आपके चित्त में भेदभाव की सृष्टि नहीं कर सकते आप बड़े निर्मल और संतोषी हैं जगत के सभी लोग आपको चाहते हैं और आपके दर्शन के लिए उत्कंठित रहते हैं हिमालय पर मेरुषावर्णी वारणावत में व्यास जी भृगुतुंग पर्वत पर परशुराम जी और दृस्वद्वती नदी के तट पर महादेव जी आपको धर्मोपदेश कर चुके हैं अंजन पर्वत पर आपने असित महर्षि से और कलमासी नदी के तट पर भृगु मुनि से ज्ञान प्राप्त किया है देवर्षि नारद सर्वदा आपकी देखरेख रखते हैं और ध्रम्य मुनि तो आपके पुरोहित ही हैं देखिए विषम परिस्थिति में युद्ध के अवसर पर कहीं उन ऋषियों का उपदेश मत भूला जाइएगा पांडव श्रेष्ठ आप पूर्व पुरु। से भी अधिक बुद्धिमान है कोई भी राजा शक्ति से आपकी क्षमता नहीं कर सकता आप धर्माचरण में ऋषियों से भी आगे हैं शत्रुओं को अधीन करने में आप वरुण के समकक्ष हैं आप जल के समान निर्मल और अपना जीवन दान करने को भी दूसरों का हित करते हैं मैं आशीर्वाद देता हूं कि आप पृथ्वी से क्षमा सूर्यमंडल से तेज वायु से बल और समस्त प्राणियों से आत्मधन प्राप्त करें आपका शरीर स्वस्थ और चित्त प्रसन्न रहे कोई भी काम करना हो तो पहले ठीक ठीक विचार कर लीजिएगा आपने कभी कोई पाप किया है ऐसा मुझे स्मरण नहीं इसलिए आप अवश्य कृतार्थ होकर आनंद से यहाँ लौटेंगे अब आप जाइए आपका कल्याण हो राजा युधिष्ठिर बिदु जी की बातों को सिर आंखों चढ़ाकर भिष्म पितामह और द्रोणाचार्य को प्रणाम करके वनवास के लिए चल पड़े माता कुंती को प्रणाम कर उनसे भी आज्ञा ले ली जिस समय दुखातुरा द्रौपदी अपनी सास कुंती एवं अन्य महिलाओं से विदा लेने के लिए आई उस समय अंतपुर में बड़ा कोलाहल हुआ माता कुंती ने शोकाकुल वाणी से कहा बेटी तुम स्त्रियों का धर्म जानती हो हम घोर संकट में पड़कर दुख मत करना इस घोर घोर संकट में पड़कर दुख मत करना तुम स्वयंशील और सदाचार से संपन्न हो इसलिए पतियों के प्रति तुम्हारे कर्तव्य के संबंध में शिक्षा देने की कोई आवश्यकता नहीं है तुम स्वयं परम साध्वी गुणवती और दोनों कुलों की भूषण हो निर्दोष द्रौपदी तुमने कौरवों को साफ देकर भस्म नहीं किया यह उनका सौभाग्य और तुम्हारा सौजन्य है तुम्हारा मार्ग निष्कंटक हो सुहाग अचल रहे कुलीन स्त्रियां अचानक दुख पड़ने पर घबराती नहीं पतिव्रता धर्म सर्वदा तुम्हारी रक्षा करेगा और सब प्रकार से तुम्हारा मंगल होगा एक बात तुमसे कहती हूँ तुम वन में रहते समय मेरे प्यारे पुत्र सहदेव का विशेष ध्यान रखना कहीं उसे कष्ट न होने पावे माता कुंती ने पांडवों से कहा बेटा तुम लोग धर्मपरायण सदाचारी भक्त पाप रहित और देवताओं के पुजारी हो तुम पर यह संकट कैसे आ पड़ा अवश्य ही यह प्रारब्ध का दोष है तुम लोगों ने तो ऐसा कोई अपराध किया नहीं यह अवश्य मेरे भाग्य का दोष है क्योंकि तुम मेरी कोख से निकले हो अवश्य सद्गुण संपन्न होने पर भी तुम्हारे दुख और संकट का यही कारण है हाँ हा कृष्ण हा द्वारिकाधीश हा प्रभो आप इस भयानक कष्ट से मेरी और मेरे महात्मा पुत्रों की रक्षा क्यों नहीं करते आप अनादि और अनंत हैं जो आपका निरंतर ध्यान करते हैं उनकी आप रक्षा करते हैं आपके संबंध की यह प्रसिद्धि इस समय मिथ्या कैसे हो रही है मेरे पुत्र धार्मिक गंभीर यशस्वी और पराक्रमी हैं उनके ऊपर ऐसा कष्ट पड़ना उचित नहीं है भगवान इस पर दया कीजिए हाय रे नीति और व्यवहार में कुशल भीष्म द्रोण और कृपाचार्य आदि कुरुकुल के नायकों की उपस्थिति में ऐसी विपत्ति कैसे आ गई बेटा सहदेव तू तो मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारा है तू मुझे छोड़कर कहीं मत जा आ आ लौटा माता कुंती अधीर होकर विलाप करने लगी उनके करुण क्रंदन से खिन्न होकर पांडवों ने उन्हें प्रणाम किया और वन की ओर चले विदु ने कुंती को दैव की प्रबलता समझाकर शांत किया और स्वयं अत्यंत चित्त से धीरे धीरे उन्हें अपने घर ले गए हौरव कुल की महिलाएं द्यू सभा में द्रौपदी को ले जाना उन्हें केस पकड़कर घसीटना आदि अत्याचार देकर दुर्योधन आदि की निंदा करने लगी और फपक फपक कर रोने लगी वे बहुत देर तक अपना मुँह हाथ पर रख इसी बात की चिंता करती रहीं